शिवपुराण वायबी संहिता उपमनु कहते हैं श्री कृष्ण श्री कंठ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निस्थल हो जाता है तब सूक्ष रूप में वह स्थिर होता है भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उस उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए ध्यान पहले स विषय होता है फिर निर्विषय होता है ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं बुद्ध की ही कोई प्रवाह रूपता संत संतति ध्यान कहलाती है इसलिए निर्विशेष बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विशेष ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्विज कहा जाता है निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्विज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्वीज ध्यान करना चाहिए प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं उनके नाम है शांति प्रशांति दीप्ति और प्रसाद समस्त आपदाओं के समन को ही शांति कहा गया है तम अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है तथा तो बुद्ध की जो स्वस्थता आत्मनिश्चता है उसी को प्रसाद कहा गया है बाह्य और आभ्यांतर सहित जो समस्त कारण हैं, वे बुद्ध के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं ध्याता ध्यान ध्यय और ध्यान प्रयोजन इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो सदा शांत चित्त रहता हो श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो ऐसे साधक को ही पुरुषोत्त सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है ध्यय चिंतायाम यह धातु है इसका अर्थ है चिंतन भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है उसी तरह तो क्षणमात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं श्रद्धापूर्वक विक्षेपरित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है बुद्ध के प्रवाह रूप ध्यान का जो अवलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं स्वयं सांब सदा शिव ही वह ध्येय है मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त है उसने भवसागर को पार कर लिया समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हें की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है जिनके बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है जैसे प्रज्ज्वलित हुई आग सूखे और गीली लकड़ी को भी जला देती है उसी प्रकार ध्यानाग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाला पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है यथा बंधिर्मीप्त शुष्कमार्जम च निर्दहेत तथा शुभाशुभम करम ध्यानाते क्षणा ध्यात क्षणमात्र वा श्रद्धया परमेशरम तस्यान्तो नैव विद्यते ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है इसलिए ध्यान अवश्य करें ना ध्यान समम तीर्थम नस्ति ध्यान समम तप नासीध्यानो यनम सचरेत